सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चौथे खंड के चौथे कंडिका का विचार संपन्न हुआ पंचम कंडिका का विचार करना है जो निर्विशेष ब्रह्म विचार करने में असमर्थ है दोष होने के कारण उस बुद्धिमां दोष की निवर्तक सगुण ब्रह्म विद्या का वर्णन करने के लिए यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ तृतीय खंड से आगे वाला तृतीय खंड में एक अख्याई का बताई गई सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना उपासना कहते हैं गुण चिंतनम उपासनम गुणों के चिंतन का नाम है उपासना उपास्य में विद्यमान गुणों के चिंतन को उपासना कहा जाता है इसलिए स्वतः निर्गुण परमात्मा के भी सोपाधि को उसे बना करके उपाधि बता करके उपाधि गत गुणों का आरोप परमात्मा में करके उपाधि निमित्त गुण बताए जा रहे हैं परमात्मा में चतुर्थ कंडिका में बताया गया एक अतिदेव उपाधिमितक गुण विद्युत विद्योतन के तरह परम ज्योतिरूपता और निमेश चक्षु के निमेश के तरह सृष्टियादिशीघ्रकारिता ये गुण बताया गए, दो गुण बताए गए अब आध्यात्म उपाधि निमित्तक गुण भी बताए जा रहे हैं उसे कहा जाता है अध्यात्म आदेश अधिदैव उपाधि निमित्तक गुण को बताने वाला ग्रंथ है अधिदैव आदेश आध्यात्म उपाधि निमित्तक गुणों को बताने वाला ग्रंथ अध्यात्म आदेश कहलाएगा हाँ जो बताया जा रहा है वो अध्यात्म उपाधि निमित्तक गुण होने से जैसे गुण का वर्णन किया जाएगा ऐसा ही चिंतन करेगा साधक हाँ, हाँ। तो पंचम कंडिका का उच्चारण कर लें गच्छति वच यदतदी वन अन उपस्मरति अभीक्षण संकल्प अथ यानि अन अनम उपाधि निमित्तक आदेश के समापन के अनंतर अध्यात्म यानि अध्यात्म उपाधि निमित्तक गुण को बताने वाले उपमा उपदेश का प्रारंभ होता है इतना अथ अध्यात्मम इस ग्रंथ का अर्थ निकलेगा अब वह अध्यात्म आदेश है उपमा उपदेश है आदेश शब्द का अर्थ होता है उपमा उपदेश सादृश्य बता करके समानता बता करके उपदेश वह उपमोपदेश कहलाता है तो एक मन एक ग चिंत ऐसा ऊपर से साधक और चिंतित इन दो पदों का अध्यय करना इस कंडिका में दो च शब्द हैं गतिवच यहाँ पर एक च शब्द है और अन उपस्मरति यहाँ पर एक चर शब्द है न ये चर शब्द है निपात निपात के अनेक अर्थ होते हैं निपात एक नाम है सब शब्दों का नहीं होता <coughs> व्याकरण शास्त्र में जो कुछ अभ्य संज्ञक शब्द होते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है निपात एक आजनांग एक सूत्र है वो तो निपात संज्ञा करता है प्रग्रह संज्ञा करता है निपात संज्ञा करने वाला भी दूसरा सूत्र है निपाता ऐसा एक तो निपात एक नाम है शब्दों का होता है तो निपात इस नाम वाले जो शब्द है अनेकों शब्द हैं उनका मात्र एक ही अर्थ नहीं होता व्याकरणों ने कहा निपात नाम अनेक जो निपात नामक शब्द है उनके अनेकों अर्थ होते हैं एक अर्थ नहीं दो अर्थ नहीं तो वाक्य में निपात नामक प्रयुक्त जो शब्द है निपात नाम वाला उसका जो अर्थ बाकी पदों के साथ मिलकर के निकालना उचित होता है वही अर्थ उसका किया जाता है तो यहां स का जो प्रसिद्ध एक अर्थ होता है समुच्चय वो अर्थ नहीं अपितु इति है इति अर्थक च शब्द है ऐसे एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखा है कि अत्र भिन्न क्रमच अत्र इसमें च अलग अलग छपा है च और द्वयम् वो एक दद है मिलकर के छपना चाहिए द्वयम् ऐसा एक पद है अत्र यानी अश्याम कंडिकायां ये जो कंडिका है पंचम इसमें प्रयुक्त जो दो च शब्द है ये इति अर्थक है यानी इति शब्द का जो अर्थ होता है वही च शब्द का अर्थ निकलना, निकालना है इति हैं, ये च शब्द इसलिए इति शब्द का जो अर्थ निकलता है वो च का निकलेगा चवयम इत्यर्थकम इसका अर्थ निकला हम्म वाक्य का निर्दोष अर्थ निकालने के लिए जो उपयोगी अर्थ लगता है वो निपात का अर्थ निकलता है यहां इति अर्थक हो जाएंगे और पाठक्रम के अनुसार जहां वे उनका पाठ हुआ है वही नहीं रहेंगे उनका अर्थ करते समय क्रम बदल जाएगा इसलिए लिखा भिन्न यानी जहां है वहीं पर अन्वय करते समय नहीं रखना तो अन्वय तो होना है इस प्रकार सो जहां है वहां नहीं रहेगा अन्य जगह जाएगा दोनों तो पहला जो एक वाक्य है का करता है मन गच्छती वे तत् शब्द सर्वनाम है प्रकृति ब्रह्म का परामर्शक औद्विती अंत है इसलिए ये तत् ब्रह्म ये अर्थ निकलेगा मन ब्रह्म गी चवयकर्ण यानी इति साधकः उपस्मरेत चिंतित ऐसा लगाना साधकः चिंतित चिंतित पद का अध्यार करना और स का अर्थ निकालना तो मन साधक ऐसा चिंतन करे कि ये जो मेरा मन है यह मेरा मन एक तनि प्रकृत ब्रह्म को गच्छति गि प्राप्त गम धातु प्राप्ति अर्थ क्यों होता है और प्राप्त करना है विषय करना यद्यपि ब्रह्म अविषय है लेकिन साधक ऐसा चिंतन करे कि मेरा ब्रह्म मेरा मन प्रत्यग आत्मरूप ब्रह्म का ब्रह्म को विषय करता हुआ सा प्रतीत हो अविषय ब्रह्म को विशेषा कर रहा इत, च यानी इति साधक चिंतित हा तो ये जो ज्योतिष्वरूप ब्रह्म है सबकी प्रत्येगात्मा है साक्षी है वह सबके हृदय में मन की मन का गोलक है हृदय और उसी मन के गोलक रूप हृदय में मन के साक्षी के रूप में स्थित हैं सबकी प्रत्येगात्मा है ना और उस सबकी प्रत्येगात्मा रूप ब्रह्म को साधक ऐसा चिंतन करें कि मेरे मन का अवभाषक जो प्रत्यगात्मा है चेतन है वह मेरे मन का अवभाषक बन करके अभिव्यक्त हो रहा है मन से मेरा मन उसे अभिव्यक्त कर रहा है साक्ष्य साक्षी को अभिव्यक्त करता है का मतलब प्रतिबोध विदितम मतम मैं जैसे बोध शब्दी शब्दित तो चित्तवृत्तियों वृत्तियां अज्ञात नहीं है किसी न किसी से वह जानी जा रही है तो जिस निर्विकार चेतन से वह जानी जा रही है वह निर्विकार चेतन भी उन अपने अवभाष्य वृत्तियों के माध्यम से अवभाषित हो रहा है वृत्तियों का अवभाषक भी अवभाषित हो रहा है तो ऐसा चिंतन करे कि मेरे मन का अवभाषक भी मेरे अवभाष्य मन के अवभासन से अवभासित हो रहा हा हा क्योंकि उसी ब्रह्म को यहाँ पर हाँ, बस उस गुण उसमें आरोपित है जो स्वतः निर्गुण है हाँ हाँ तो जो स्वतः निर्गुण है वही सगुण भी है उपाधि को लेकर के निर्गुण कोई शगुण कोई निर्गुण से सर्वथा भिन्न नहीं है इसलिए उपाधि निमित्तक गुणों से युक्त उसी निर्गुण को समझ करके शुरू में गुण का चिंतन उसके और गुण चिंतन करते करते जैसे ही बुद्धि मानदेय दूर होगा बुद्धि की स्थूलता दूर होगी तो अभी तक जो उपाधि के निमित्त से सगुण प्रतीत हो रहा था वही निर्गुण के रूप में अनुभव में आएगा इस अभिप्राय से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साधक ओ परम ज्योति स्वरूप विद्युत दृष्टांत से और सृष्टियादि शीघ्रकारी जो ब्रह्म है वही मेरे मन का साक्षी के रूप में मेरे हृदय में बैठा हुआ है और मेरा मन अज्ञात नहीं है ज्ञात हो रहा है तो जिससे ज्ञात हो रहा है वह उस मेरे मन से अभिव्यक्त सा हो रहा है उसके अभिव्यक्ति में कारण मन रहा है मेरा मन उसका अवभाष्य बन करके मन प्रत्यक्षादि बाह्य प्रमाणों से अवगत नहीं होता स्वयं प्रकाश न होने से अपने आप भी अवभाषित नहीं होता अवभाषित हो रहा है तो जिससे अवभाषित हो रहा है वह भी फिर मन के अवभाषक के रूप में अवभाषित हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है हर उसकी अभिव्यक्ति में निमित्त बन रहा है उसका अवभाष्य बन करके मन तो जयसे घटादि चक्षु से अवभाषित होते हैं चक्षु से उनकी अभिव्यक्ति होती है तो इसलिए चक्षु का विषय माना जाता है उनको ऐसे मन से अवभाषित हो रहा है प्रत्येक आत्मरूप ब्रह्म इसलिए उसे मन का विषय सा हो रहा है अविषय होता हुआ भी मन से अभिव्यक्त होने के कारण मन के अवभाषक के रूप में मन से अवभाषित होने के कारण उसे कहा जा रहा है मन का विषय सा बनता हुआ एक वै लेना है ये तो यानी वो ब्रह्म ये तत्श तो से लेना प्रकृत ब्रह्म जिसमें पूर्वकंडिका ने अधिद उपाधिक दो गुण बताए सृष्ट आदि शीघ्र तोर परम ज्योतिष्व वही अध्यात्म उपाधि में मन उपाधि का है मन उपहित है मन उपहित है साक्षी वह मन का अवभाषक है निक्षार निक्षार ना ना तो वो तो प्रमाता है वो हाँ वो वो चिंतन करेगा चिदाभास चिंत है साक्षी हाँ हाँ तो साक्षी तो उपास्य है और चिदाभास उपासक है हाँ। चिदा भास है उपासक साक्षी हैं उपास्य दोनों में उपास्य उपासक भाव है और जैसे ही बुद्धि यानी वही मन मंदता दोष से रहित हो जाता है उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि चिदाभास रूपी प्रतिबिंब और साक्षी रूप बिंब ये दोनों अलग अलग नहीं हैं उपाधि के कारण अलग से प्रतीत हो रहे थे यह योग्यता उपाधि में होनी चाहिए वो उपाधि जब योग्य बन जाती है उपासना करते करते तो फिर चिदाभास को साक्षी के रूप में स्वयं का निर्धारण होता है तो शुरू में अध्यात्म साक्षी के रूप में मात्र स्वयं का निर्धारण ये पदार्थ शोधन हो गया और उधर अधिदेव में वो सृष्टियादि शीघ्र कारित्व और शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो माया है उस उपाधि के कारण है वस्तुतः वह उपाधि से विनिर्मुक्त निर्विकार चेतन कार्य कारण भाव से हे उपाधि भाव से रहित निर्विकार है और उस चेतन में और साक्षी में तोमर्थ में शोधित तदर्थ में और तोमर्थ में कोई अंतर नहीं है वो मैं हूँ ये तो हो जाएगा सम्यक ज्ञान प्रतिबोध विदितम मतम ये निर्गुण ब्रह्म विद्या हो। इस निर्गुण ब्रह्म विद्या के लिए निकटवर्ती साधन बताया जा रहा है सगुण की उपासना शुरू में बुद्धिमानदे नामक दोष का निवर्तन करने वाली तो मन यानी मम शब्द का अध्ययन करिए मम मन एक तो प्रकृत ब्रह्म ग यानी इति स्मरेत तो उपासक ऐसा स्मरण करे चिंतन करें कि यह मेरा मन प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का साक्षी बन करके उस साक्षी का अवभाषक सा हो रहा है ऐसा चिंतन करें य शब्द का अर्थ है यथा और यथा शब्द यथ शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान यथा करेंगे और यथा शब्द तथा ही अर्थ में है वो भी निपात होने से तथा ही अर्थ में है और तथा ही का अर्थ निकलता है जो प्रतिज्ञा की है उसका उपपादन इस प्रकार होता है तो ये प्रतिज्ञा है गति प्राप्तोती अवभाषयती अभिव्यनती ये सब अर्थ है गि के यह मेरा मन एक यानी तो प्रकृति ब्रह्म को ब्रह्म की अभिव्यक्ति सा कर रहा है ब्रह्म का अभिव्यंजक बन रहा है ब्रह्म का अभिव्यंजक बन रहा है ब्रह्म का साक्षी बन करके हाँ अभिव्यक्ति करने वाला गि का अर्थ निकलेगा अभिव्यक्ति करने वाला सा है ई व शब्द लगने से मन से अभिव्यक्त यदि ब्रह्म होगा तो फिर पर प्रकाश होगा ना इसलिए ई वह जोड़ दिया मन उससे अभिव्यक्त तो होता है और मन उसका अभिव्य व्यंग्य बन करके उसके अभिव्यक्ति में निमित्त बन जाता है इसलिए गच्छति व कहा जा रहा है अभिव्यनि ये कहा जा रहा है यद शब्द का अर्थ है यथा यथा का अर्थ है तथा और तथा का अर्थ निकलता है हिंदी में जो हमने प्रतिज्ञा की है उसकी उपपत्ति इस प्रकार होती है जिस प्रकार से होगी वह प्रकार ये है क्या प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म का अभिव्यंजक सा है ये मेरा मन मेरे इस मन से ब्रह्म अभिव्यक्त सा हो रहा है यह प्रतिज्ञा हुई ना अब इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति करनी है उस उपपत्ति को यत शब्द बता रहा है यत यानी यथा यानी तथा ही य का ये अर्थ निकलेगा तथा उसको ले जाना यहाँ अन के पास में मन और अन के बीच में तो तथा ही ये यद का अर्थ निकलेगा अनस्मरती अने अने मनसा एक प्रकृत ब्रह्म उपस्मरती तो यह साधक अपने इसी मन से ब्रह्म का उप यानी से स्मरण करता है उपस्मृति साधक उपासक मन से ही ब्रह्म का समयपता से स्मरण होगा ब्रह्म को ब्रह्म का अभिव्यंजन अभिव्यज्य बनता है मन साक्षी का साक्ष्य बन रहा है और साक्ष्य बन करके ब्रह्म की अभिव्यक्ति में निमित्त बन रहा है इसलिए मेरे मन का अवभाषक मुझे अज्ञात नहीं है मेरे मन के अवभाषक के रूप में वह अवभाषित हो रहा है ऐसा चिंतन उपासक करेगा तो वो ब्रह्म का संयुपता से चिंतन हो जाएगा स्मरण होगा तो हाँ तो फिर और एक तो यहाँ स्मरण यानी स्मृति रूप जो एक मन का परिणाम है विशेष प्रत्यय विशेष है उसे ब्रह्म अभिव्यक्ति का निमित्त बताया और दूसरा एक निमित्त बताया जा रहा है मन का ही संकल्प तो अभिक्षणम संकल्प ऊपर से जोड़ देना मम मनसः मनसती अभिक्षण यानी पुनः पुनः बार बार मेरे मन का संकल्प यानी वृत्ति बार बार और संकल्प है वृत्ति है तो निर्विषय नहीं होती है वो सब विषय होगी उस संकल्प का विषय क्या रहेगा तो संकल्प का विषय रहेगा ब्रह्म जब ये स्मरण कर रहा है ब्रह्म का ही संयुक्त से तो ब्रह्म विषयक ही संकल्प होगा तो मेरे मन में अभिक्षणम यानी अनेक बार पुनः पुनः ब्रह्म विषयक ही संकल्प हो रहा है तो ये जो ब्रह्म विषयक संकल्प ब्रह्म का स्मरण ये दोनों मन के विकार हैं प्रत्यय है, प्रत्य है। और वेदांत का सिद्धांत है मन और मन के विकार प्रत्यय साक्षी वेद्य होते हैं साक्षी है ब्रह्म ब्रह्मभाष्य है इसलिए क्या होगा कि साक्षी इन चित्त चित्तवृत्तियों का अवभाष्य बनकर के चित्तवृत्तियों का अवभाषक बनकर के चित्तवृत्तियों को अवभाषित कर रहा है और चित्तवृत्तियां ज्ञात हो करके जैसे रूपादि विषय ज्ञात होकर के अपने निश्चायक प्रमाण के अस्तित्व के साधक होते हैं ना कि हमें निश्चित करने वाला चक्षु इंद्रिय है रूप का ज्ञान हो रहा है तो चक्षु है ऐसे मन का स्मरण रूप व्यापार और संकल्प रूप व्यापार अवभाषित हो रहा है हमें ज्ञात हो रहा है तो निश्चित ही उसका अवभाषक है वो अवभाषक साक्षी है वो ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में उस ब्रह्म का चिंतन प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्म का चिंतन ये अध्यात्म गुण है ब्रह्म में कि मन के हरेक प्रत्येक के साक्षी के रूप में वह अभिव्यक्त होता है ये एक गुण है उसकी अभिव्यक्ति वो मन रूपी उपाधि के कारण हो रही है और जिससे अभिव्यक्ति हो रही है उसका वो विषय सा बन रहा है एक अध्यात्म पूर्ण है ये यहाँ पर बताया थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए <coughs> अथ अनंतरम अध्यात्म इत्यादि इसका अवतरण है टीका में अधुना प्रत्यगात्मतया ब्रह्मणो यथा अभिव्यक्ति सै तथा उपदिश्य तो अधुना यानी पंचम कंडिका के व्याख्यान के अवसर पर प्रत्येक आत्मरूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति जिससे हो तथा उपदिष्ट थे ऐसा उपदेश किया जा रहा है प्रकृत ब्रह्म को प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त करने वाला उपदेश किया जा रहा है अथ अनंतरम अनंतरम कर दिया अध्यात्मम प्रत्येक आत्म विषय आदेश उच्चते आदेश पद की अनुवृत्ति पूर्व कंडिका से लाना तस्य आदेश यहाँ आदेश पद है न? वो यहाँ आएगा अध्यात्म के पास तो अधिद आदेश के संपत्ति के अनंतर अध्यात्म आदेश बताया जाता है यदि इस वाक्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं यदत गीव च इतना तो है प्रतीक ग्छती व च मन ये तद ब्रह्म ढौकते युव ढौकरी धातु भी ग्य है है धातु भी ग्यारथक है तो गछती का पर्यायवाचक हो गया ढौकते आत्मनिपद धातु है तो ढौकते यानी गि गति का ही अर्थ ढौकते कर दिया मन और ये तत्त का अर्थ कर दिया ब्रह्म तो मन ब्रह्म ढौकते युव ढोकते ईव का ही फिर दूसरा अर्थ कर दिया विषयी करोती इव ये जो मेरा मन है अविषय ब्रह्म को विषय सा करता व प्रतीत हो रहा है विषय सा कर रहा है क्यों कह रहे हैं इसलिए कि वस्तुतः अविषय मन का अवभाषक साक्षी है लेकिन वह मन से अभिव्यक्त होता है इसलिए विषय ऐसा हो रहा है उसका मन से अभिव्यक्त होने के कारण एक गच्छति गति इतने की व्याख्या हो गई यथा इत्यादि से अने नद उपस्मरती इस वाक्य की व्या... व्याख्या प्रारंभ करता है। और यथा शब्द जो है भाष्य में मूल खंडिकास्त यथ शब्द का अर्थ है यथ शब्द शुरू में है ना अध्यात्म के पास में <coughs> यद ये तद ब्रह्म गच्छति वहाँ जो यथ शब्द है उसी का भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर यथार्थ कर दिया और यथा शब्द को भाष्यस्थ जो मूल कंडिकास्त तो यथ शब्द का अर्थ है टीकाकार कहते हैं तथा ही इस अर्थ में है टिप्पणी एक नंबर टिपने में तो यथा इति न तथा ही इति अर्थ केन यथा नथा अने यथा शब्द है तथा ही इस अर्थ वाला तथा ही इस अर्थक यथा इस शब्द से भाष्यस्त मूलकंडिका में जो शब्द है उसकी व्याख्या की जा रही है ये समझना कि यदि गछती यद व इतरत यद से अर्थम आख्यातवाधेय अवधेय यानी निश्चय करना चाहिए अद्यम का अर्थ ये समझना चाहिए क्या समझना चाहिए कि यद ये तद गति व इस वाक्यस्थ जो यत शब्द है इसी का अर्थ भाष्कर भगवान ने यथा शब्द से बताया और यथा शब्द का अर्थ समझना तथा ही यह तो तथा ही इस अर्थक यथा शब्द से मूलकंडिकास्थ यत शब्द की व्याख्या भष्कर भगवान करते हैं यह अर्थ निकला आगे हैं अनेन ये जो पद है उसका अर्थ करते मनसा अनेन इस अनुनाम का अर्थ कर दिया मनसा ये तत्त का अर्थ है ब्रह्म ही तो ये त्रह्म उपस्मृति उपस्मृति में उप ये निपात हैं समीप इसलिए कहते हैं समीपतः स्मरती उपकारथ समीपत कर दिया तो साधक कौन स्मरति का करता कौन होगा साधक तो साधक अने मन सा ब्रह्म समीपतः स्मरति यह अर्थ निकला साधक अपने मन से ब्रह्म का समीपता से चिंतन करता है स्मरण करता है कैसे तो कैसे इस प्रकार की भृषम संकल्पस्य मनसो ब्रह्म विषयों तो मन का जो ब्रह्म विषयक संकल्प है वह भ्रिषम यानी बार बार होता है जब ब्रह्म का स्मरण करना है तो ब्रह्म विषय की वृत्ति बनेगी न मन की तो ये एक बार दो बार नहीं होती है इसकी बार बार आवृत्ति होती है अभ्यास होता है तो अभिक्षणम शब्द का अर्थ होता है पौन पुण्य बार बार आवृत्ति भ्रषम शब्द का भी वही अर्थ निकलता अनेक बार तो मेरे मन का ब्रह्म विषयक संकल्प अनेक बार हो रहा है और उस संकल्प में ब्रह्म विषय सा बन रहा है ऐसा क्यों तो कहते है इसलिए कि मन उपाधिक्वात ही मन संगकल्प स्मृत्यादि प्रत्ये अभिव्यजते ब्रह्म तो ये मन है अध्यात्म में ब्रह्म की उपाधि तो मन उपाधिक ब्रह्म है इसलिए मन उपाधि का अर्थ है, है मन उपाधि हो, हो गई और उपहित हुआ ब्रह्म साक्षी उसे साक्षी कहते हैं मन उपहित ब्रह्म को और वह साक्षी मन का अवभासक है उसे अवभाषित होता है मन साक्षी से और साक्षी से अवभाषित हो करके साक्ष का साक्षी का भी अभिव्यज्य बन जाता है निश्चाय बन जाता है कि मन अज्ञात नहीं है जिस चेतन से ज्ञात हो रहा है वह चेतन में प्रत्येगात्मा के रूप में हृदय में विद्यमान है ऐसा निश्चायक होता है तो इस प्रकार ब्रह्म का प्रकृति ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा के रूप में निश्चय में साधन बन गया प्र, आ, साक्षी का प्रकृति ब्रह्म का अवभास्य बन करके मन और यह मन है अध्यात्म उपाधि इसलिए ये अध्यात्म उपाधि उपदेश हुआ तो मन उपाधिकवात्थ ही मनस संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म तो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार मन पे दो नंबर टिप्पणी लिखते हैं ना ये कहते हैं कि यथा तोयोपाधिको भास्वान विच्यादि भी तत्र तिबिंबन तो जल प्रत उपाधिक जो ब्रह्म है क्या नाम आदित्य है भास्वान है आदित्य सूर्य तो जल रूपी उपाधि वाला होकर के वह तत्साक्ष क्या नाम है तोयस्य विच्यादि भी अभिव्यज्य तो जल के परिणाम जो तरंग आदि हैं उनसे अभिव्यक्त होता है सूर्य उसमें प्रतिबिंबित होकर के जल सूर्य की उपाधि बना सूर्य का प्रतिबिंब स्वयं में गृहित करके सूर्य के प्रतिबिंब में निमित्त बन करके जल हो गया सूर्य का उपाधि और सूर्य की उपाधि होने से सूर्य की उपाधि उपाधिभूत तो जल का जो तरंगाधि परिणाम है उससे अभिव्यक्त होता है प्रतिबिंब के रूप में सूर्य दृष्टांत में देखा जाता है कि जल सूर्य का अभिव्यंजक है ऐसे ही कहते हैं दार्टान्त में मन दृष्टांतगत जल स्थानीय है तरंग आदि स्थानीय है स्मृति रूप रूपवृत्ति और संकल्प रूपवृत्ति तो जलस्थानीय मन के परिणाम तरंग आदि स्थानीय जो स्मृति तथा संकल्प है इनसे सूर्य जैसे के द्वारा अभिव्यक्त होता है ऐसे प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म की उपाधि भूत मन के परिणाम स्मृति और संकल्प से अभिव्यक्ति होगी मन उपाधिको ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति होने से यहां पर कहा गया कि संकल्प स्मृत्यादि ब्रह्म भाष्य में तो मन उपाधिकवाधि मन संगकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म ये लिखा है ना भाष्य में ये टिप्पणी में लिखते हैं कि एवं मन उपहितम ब्रह्म तत्प्रत्यय यानि मन प्रत्यय तत्प्रत्यय प्रत्य में तत्कार मन तो मन के प्रत्यय हैं स्मृति और संकल्प आदि उनसे तया अव्यच्यते उनका साक्षी बन करके अभिव्यक्त होता है ये संकल्प आदि अज्ञात नहीं है ज्ञात हो रहे हैं तो जिससे ज्ञात हो रहे वो भी चेतन स्वरूप है उनका दृष्टा है इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है आगे है विषयी क्रियामानम युव इससे पहले थोड़ा टीका टीका में टीकाकार मन उपाधिकवाद ही मनस इसका अवतरण लिखते हैं इसे देखिए है। अभीक्षण पौन पुण्यन इत्यादि और इससे भी पहले थोड़ा उससे पूर्ववर्ती वाक्य का अर्थ किया था टीकाकार ने वो टीका भी छूट गई है उसे देखिए एक तकृतम ज्योतिरूप ब्रम्ह प्रति मनः मन गर्तत इति इति यह उपदेश स आध्यात्मिक यह पहले वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार पहला वाक्य है ये गच्छति इवच मनः मूल में और इसका व्याख्यान जो भाष्य में हुआ उसका अर्थ टीकाकार ने किया कि ये तनि प्रकृत ज्योति स्वरूप ब्रह्म के प्रति मध्यम मनः मध्यम पद का कर दिया गच्छत वर्तते वो ब्रह्म के प्रति मेरा मन जाता हुआ सा यानी उसको विषय करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है ऐसा चिंतन करे यह जो उपदेश है इस वाक्य के द्वारा किया जा रहा है। यह आध्यात्मिक उपदेश है आध्यात्मिक आदेश उपमा उपदेश है ये हो गया प्रथम वाक्य का अर्थ अब मन उपाधिकवाद ही इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तीक, तीक, अभीक्षण पौन पुण्य नम मन मन सह ब्रह्म विषय एवं ध्यायत प्रत्येक भूत ब्रह्म अभिव्यक्ति सैत मन उपाधिक्णम का अर्थ कर दिया मूल में अभीक्षण पद प्रयोग है हाँ। आध्यात्मिक यहाँ पूरा वाक्य है टीका में वहां पूर्ण विराम होना चाहिए क्षण से अवतरण वाक्य है तो अभीक्षणम पौन पुण्य न मम मन सकल्प ब्रह्म विषय एवं ध्या, तो बार बार मेरे मन का ब्रह्म विषयक जो संकल्प हो रहा है इस प्रकार चिंतन करने वाला जो साधक है उसके बुद्धि में प्रत्यक भूत ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है प्रत्येक भूत ब्रह्म यानी प्रत्येक आत्मारूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है इसे मन उपाधिक्वादी इत्यादि से कहा गया भाष्य में कि मन उपाधिकवाधि मन संगकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यच्य ब्रह्म ये हुआ अर्थात अर्थ करते हैं कि विषयी क्रियमाणम इवच वह मन के संकल्प आदि से कैसे अभिव्यक्त हो रहा है कहते हैं विषयी क्रियमानम युव वस्तुत तो, वस्तु तो संकल्प आदि का वो विषयी है विषय नहीं है लेकिन विषयी क्रियमानम इव यानी विषय किया हुआ सा विषय बनता हुआ सा संकल्प आदि का विषय बनता हुआ सा प्रतीत होता है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि सा अभिव्यक्तिर ध्यानम वो जो अभिव्यज्य थे प्रत्यय उनसे अभिव्यक्त होता है का ना अभिव्य तो वो अभिव्यक्ति जो ब्रह्म की हो रही है वो ध्यान है साच अभिव्यक्तिर ध्यानम अपनी अनुसरती वो ध्यान का भी अनुसरण अभिव्यक्ति करती हैं अविषयी क्रियमाण इव इसके विषय में लिखते हैं कि वस्तुतः साक्षित्वेन अभ्यज्यम अपि साक्षी रूप से अभिव्यक्त व्यक्त तो हो रहा है तो अविषयतः अभिव्यक्त तो हो रहा है फिर यहाँ विषय क्रिय कैसे लिखते हैं तो कहते हैं तम यथा, यथा उपासते इति न्यायात् श्रुति है न तम यहा उपाससते तदवी इस श्रुतिपी न्याय से विषयीभव व भाती यद्यपि वो साक्षी होने से विषय नहीं बनता लेकिन विषय हुआ सा प्रतीत होता है अविषय होता हुआ भी विषय बनता हुआ सा प्रतीत होता है ऐसा समझना और इस प्रकार का चिंतन जो करता है वह चिंतन करने वाले के बुद्धि में प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्म अभिव्यक्त होता है मन नहीं साक्षी है चिदा भाष तो मन के साथ मिलकर के मन रूप ही प्रतीत होता है जैसा मन है ऐसा प्रतीत होता है जैसा मन है ऐसा प्रतीत होता, होता है और साक्षी उसे अवभाषित करता है मन को अब विषय क्रियमाणम इव सो यहाँ तक की व्याख्या हो गई आगे भाष्य में है अतः स एस ब्रह्मनो अध्यात्म आदेश यहाँ वाक्य पूरा होता है अध्यात्म आदेश के पास तो जिस कारण से मन उपाधिक ब्रह्म मन से अभिव्यक्त सा प्रतीत होता है अतः यानी इसी कारण से स आदेश ब्रह्मण अध्यात्म आदेश ऐसा करना ये मन उपाधिक ब्रह्म का उपदेश ये अध्यात्म आदेश है अतुर्थ कंडिका तथा पंचम कंडिका के द्वारा उक्त जो अर्थ है इसका संक्षेप में संग्रह करके दोनों कंडिकाओं के द्वारा उक्त अर्थ को संक्षेप में बताते हैं भाषकर भगवान वत से इसका अवतरण है टीका में संक्षिप्य आह विद्युनिमेशन वत इति तो जो उक्त अर्थ है चतुर्थ कंडिका तथा पंचम कंडिका के द्वारा इसे संक्षेप में बताते हैं इसे बता ते ते तो आ, वो आदेश के पास पूर्ण विराम होना चाहिए इति तो उत्तम अर्थम संक्षिप्त्या विद्युन्मेशन इति तो विद्युनिमेशन वत अधिदेवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी द्रुत अधिकारी और प्रकाशन धर्मी है हाँ। द्रुत प्रकाशन धर्मी है ये अधिदैव स्वरूप बताया गया तत्पद वाच्यार्थ का ईश्वर का परमात्मा का वो विद्युत का विद्योतन जैसे होता है और निमेशन जैसा होता है निमेशन होता है द्रुत ऐसे विद्युत के प्रकाश के तरह वह प्रकाशन धर्मी है विद्युत जैसा प्रकाशन धर्मी है और निमेश जैसा अति शीघ्र होता ऐसा द्रुत प्रकाशन धर्मी विद्युत का प्रकाश भी बहुत जल्दी ही होता है तो द्रुत प्रकाशन धर्मित्व ये अधिदैव धर्म बताया गया गुण बताया गया आध्यात्मिक गुण बताया जा रहा है अध्यात्मच मन प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी अध्यात्म गुण है ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म का कि मन का जो प्रत्यय है मन का प्रत्यय है मन की वृत्तियां स्मृति संकल्प काम क्रोध आदि जितनी भी हैं जितने भी मन के विकार हैं वो हैं मन के प्रत्यय और वे उत्पन्न होते हैं तो उत्पत्ति के साथ साथ ज्ञात होते हैं अज्ञात नहीं रहते इसका अर्थ है तो मन के विकारों के साथ ही मन की अभिव्यक्ति है और वो अभिव्यक्ति है ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान साक्षी का तो अपने स्वरूप से ही चैतन्य चैतन्य स्वरूप से ही साक्षी मन की वृत्तियों का प्रकाशक बनता है ना वो नित्य ज्ञान स्वरूप है लेकिन नित्य ज्योति की अभिव्यक्ति होती है मन के प्रत्यय के अभिव्यक्ति के साथ साथ जैसे ही मन का प्रत्यय उत्पन्न हुआ मन का मन में विकार हुआ तो तुरंत वह उसी समय ज्ञात होता है इसलिए मन प्रत्यय समकालीन ज्योति रूपता ये अध्यात्म उपदेश है अधिद गुण है द्रुत प्रकाशन धर्मित्व और मन प्रत्यय सामानकालीन प्रकाशन धर्मित्व ये अध्यात्म उपदेश है अध्यात्म धर्म है इसलिए मन कहां गया कहा मन प्रत्ये समकाल अभिव्यक्ति धर्मी ये अध्यात्म स्वरूप तो है उसका अधिदेव स्वरूप हुआ द्रुत प्रकाशन धर्मी और अधि अध्यात्म स्वरूप हुआ ब्रह्म का मन प्रत्ये समकालीन प्रकार अभिव्यक्ति धर्मी प्रकाश धर्मी ये अध्यात्म स्वरूप है ब्रह्म का और इन दोनों स्वरूपों को एक समझ करके चिंतन यहाँ की एक उपासना होगी एवं आदिश्यमानुगम ब्रह्म भवति इति आदेशोपदेश तो एवं यानी उपास्य के रूप में अधिदेव तथा अध्यात्म गुण से विशिष्टतया उपास्य के रूप में ब्रह्म का मंद अधिकारी के प्रति उपदेश करते हैं तो मंद बुद्धि गम्यम भवती गुणों का चिंतन मंद बुद्धि अधिकारी भी कर सकता है और जब ब्रह्म के इन गुणों के चिंतन रूप उपासना से बुद्धिमांप दोष निवृत्त होता है तो वह फिर केवल ब्रह्म मात्र का भी चिंतन करने में समर्थ हो जाता है लेकिन शुरू में तो जब तक बुद्धिमानद्य रूप दोष हैं तब तक उसे उपास्य के रूप में यदि ब्रह्म को बताया जाए तो ब्रह्म का ग्रहण करने में समर्थ होता है कहा एवं आदिश्यमान ही ब्रह्म मंद बुद्धिगम्यम भवती इति ब्रह्म आदेश उपदेश इसलिए ब्रह्म का यह उपमा उपदेश है नहीं निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलितुम शक्यम सीधे सीधे जो बुद्धि मनुष्य है उसे निरुपाधिक ब्रह्म का उपदेश करेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाता उसके पकड़ में नहीं आता इसलिए उसके सिर के ऊपर से पानी बहेगा तो कुछ समझ में ही नहीं आता समझ करके वेदांत स्वाध्याय छोड़ देता है तो मंद बुद्धि को तो उपाश्य ब्रह्म को ही श्रुति ने बताया फिर उसका चिंतन करते करते बुद्धि निरालंब ब्रह्म को भी आलम्बन करने में समर्थ हो जाए तब तो गाने वो तो परम रस है निरति से आनंद है लेकिन शुरू में तो ऐसा मुझे बताना होता है। ओम अपनु ममां प्राण चक्षु स्रोत